ब्लॉक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है फिल्मी गायक एवं कलाकार किशोर कुमार की स्मृति में विनोद तिवारी का आलेख जहाँ नहीं चना वहाँ नहीं रहना किशोरदा अक्सर कहा करते थे गाना पेट से नहीं दिल से ही गाया जाता है दिल से गाने से ज्यादा खतरनाक खेल कोई और नहीं कलाकार को दिल का रोग यही लगाता है आप देख लीजिए तलत साहब दिल के मरीज रफी साहब को इसी ने असमय उठा लिया मुकेश इसी के शिकार हुए खुद किशोर कुमार गाने से दिल लगाने की सजा ही तो मिली थी उन्हें कब से किशोर कुमार की संगीत यात्रा शुरू हुई कोई नहीं जानता किसी को याद है वह नौजवान जो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दिनों में के.एल. सहगल के गीत गाकर समा बांध दिया करता था तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उस बालक का भी स्मरण है जो स्कूल के जमाने में एक साथ, साथ, साथ गोल्ड मेडल जीतकर शर्माता शर्माता घर लौटता आगे चलकर कितनी फिल्मों के लिए कितनी गोल्ड डिस्कें इसी किशोर कुमार के बंगले की शोभा बनी बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि किशोर की मन में अपनी किशोरावस्था का वही मासूम किशोर सदा जमा बैठा रहा जो हर सफलता को विनम्रता और झिझक के साथ स्वीकार करने के बाद प्रचार से दूर अपनी साधना में पुनः लगन से लग जाने को ही श्रेष्ठ समझता था किशोरदा इस बात पर, पर गुस्सा होते थे कि उन्हें रिहर्सल करने का मौका नहीं दिया जाता बार बार, बार, बार बताया बाया और सिखाया नहीं जाता और इसके विपरीत आज के कायक इस, इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि उन्हें सिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कहते हैं हीरे की परख चोरी ही कर सकता है इस हीरे को पहचानने वाले जोहरी थे संगीतकार खेमचंद प्रकाश सर्वप्रथम उन्होंने ही बॉम्बे की फिल्म जिद्दी के लिए किशोर कुमार का चुनाव करके उनसे दो गीत गवाये थे उनका पहला गाना लता मंगेशकर के साथ युगल गान के रूप में था जिसके बोल थे ये कौन आया इसी फिल्म में उन्होंने जो गीत अकेले गाया था वह आज भी संगीत प्रेमियों की जवान से नहीं उतरता मरने की दुआएं क्यों मांगू जीने की तमन्ना कौन करे यह गाना देवानंद पर फिल्माया गया था और तब सुर ताल की जो गंगा बहनी शुरू हुई थी उसकी शीतल सुमधुर धार में न जाने कितने संगीतकार कितने निर्देशक कितने अभिनेता तृप्त होते चले गए आश्चर्य होता है यह देखकर कि किस प्रकार किशोर कुमार अपने से कहीं कम उम्र के नायकों के लिए भी इतना जीवन पार्श्व गायन प्रस्तुत करने में सदा सफल रहे जो दर्शकों को फिल्म देखने के बाद भी उस कलाकार के स्वर में ही उभरता मालूम होता था और अभिनय चरित्र की सारी संवेदनाओं को साकार करता रहा लेकिन संवेदनाओं की यह तीव्रता किशोर कुमार में अचानक किसी एक दिन में नहीं चल जाय अत्यंत कोमल मन था उनका जिस पर जरा ऐसी ठेस से आंच आ जा जाए लेकिन दुनिया अपनी रफ्तार अपने ढंग से चलती है किसी की भावनाओं से उसका कुछ लेना देना नहीं होता बहुत जल्दी ठोकरों ने यह सबक किशोर को सिखा दिया था और तभी उन्होंने तय कर लिया कि अगर फिल्म उद्योग में सफलता के संघर्ष में टिके रहना है तो कोमल भावनाओं को एक आवरण में सुरक्षित रखना होगा तभी से उन्होंने मन पर मस्ती का मुखौटा चढ़ाया और दर्द को समेटे हुए आज जिंदा दिली बांटते रहे इस मुखौटे के पीछे झांकते दर्द को सबल अभिव्यक्ति दे सकने वाले कलाकार को पहचानने की कोशिश जिन निर्देशकों ने की उन्होंने किशोर कुमार के साथ सुंदर सशक्त फिल्में बनाईं। बावन से लेकर 1970 तक के साल फिल्म इतिहास में इस बात की गवाह बनकर खड़े हैं कि अभिनय के स्कूल या एक नियत छवि जैसे दायरों में बंद चलन को तोड़कर कर अभिनय का जो प्रदर्शन उन्होंने किया था उसने उनके सभी समकालीनों को धूमिल कर दिया था जिनमें अभिनय सम्राट कहे जाने वाले दिलीप कुमार भी शामिल थे किशोर कुमार के बड़े भाई प्यार से दादा मुनि और आदर से अभिनय का स्कूल कहे जाने वाले अशोक कुमार को टक्कर दे सकना बड़े बड़े कलाकारों के लिए संभव नहीं हुआ लेकिन जिन्होंने सचिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म बंदी देखी है वे जानते हैं कि फिल्म के अंतिम दृश्यों में किशोर की प्रबल हृदय स्पर्शी अभिनय ने एक बारगी अशोक कुमार के अभिनय को पीछे छोड़ जो नई ऊँचाइया स्थापित कर दी थी वहां तक कम कलाकार ही पहुंच पाए हैं। यह फिल्म उन्नीस सौ में बनी थी और इसमें नायिका थी बीना राय मध्यांतर तक फिल्म में किशोर का एक रूप था उछल कूद और मस्ती भरा लेकिन मध्यांतर की बात की गंभीरता ने दिल हिला दी थी दर्द को अभिव्यक्ति दे सकने की उनकी सामर्थ्य सन सतावन में भी उतनी ही सशक्त थी जब उन्होंने रात को रोती गरीब बच्ची को बहलाते हुए जमाने की सच्चाई उजागर करते गाने का दर्द साकार कर दिखाया था चुप हो जा अमीरों की सोने की घड़ी है तेरे लिए रोने को तो उम्र पड़ी है ऐसे कोमल क्षणों से भरपूर उनकी अभिनय यात्रा के पड़ावों की सूची लंबी है युडलिंग किशोर कुमार की वह विशेषता थी जिसे उनकी नकल करने वालों में से कोई पकड़ नहीं पाया इसके लिए किशोर स्वयं को कोई माहिर उद नहीं मानते थे बात सिर्फ सुर पकड़ने की है वे कहते थे बड़े बड़े कलाकार हैं जो बहुत कुछ कर गए हैं। उन्हें सुनिए आपकी लगन सच्ची है तो स्वयं आपको प्रेरणा मिलेगी स्वयं राह सोचने लगे लगे लेकिन जब तक सिर्फ नकल करने पर जोर रहेगा तब तक अपनी पहचान अलग बना पाना नामुमकिन होगा एक ओर युडलिंग तो दूसरी ओर रविंद्र संगीत किशोर कुमार के स्वर की विविधता का विस्तार विलक्षण रहा सभी जानते हैं कि रविंद्र संगीत में नोट काफी कठिन होते हैं इसके साथ ही बंगाली इसके प्रति अत्यधिक भावुक भी हैं। गायक जब तक इन्हें तपा सधार नहीं लगता तब तक न तो संगीतकार उसे गवाएगा न जनता उसे सुनेगी पाश्चात्य रंग से रंगे गीतों को रवानी देने वाले किशोर कुमार रविंद्र संगीत भी इस खूबी से गा चुके हैं कि उनका रिकॉर्ड हाथों हाथ दिखा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ स्वर्गीय चंद्रकाश ऐसी लेकर आज के नवीनतम संगीतकारों हर किसी के साथ किशोर ने अलबेले गीतों की लड़ियां पिरोई हैं। संगीतकारों में इसका एकमात्र अपवाद है नौशाद न जाने किशोर की कला का लाभ उठाने में वे कैसे चुप गए बहुत कम लोगों का ध्यान इस तथ्य की ओर जाता है ऐसे ही एक और जानकारी कम लोगों को है कि गायक किशोर कुमार अपनी फिल्मों के अलावा बाहर की एक बड़ी फिल्म के लिए संगीत निर्देशन भी कर चुके हैं यह फिल्म थी मद्रास के निर्माता निर्देशक बीरपन की फिल्म जमीन आसमान जिसके प्रमुख सितारे अशोक कुमार सुनील दत्त और रेखा थे जीवन के अंतिम वर्षों में उनमें एक तरह का विरक्ति भाव जागने लगा था फिल्म संगीत की स्थितियों से तो वे नाखुश थे ही जीवन की निस्तारिता और मौत के सामने मनुष्य की मजबूरी को बार बार दोहराया तो जाता देखकर भी उन्हें कुछ वैराग्य सा होने लगा था भाभी यानी श्रीमती अशोक कुमार की मृत्यु ने इस भाव को और भी गहरा कर दिया था इसीलिए वे बार बार मुंबई छोड़कर खंडवा भाग जाते और वहां एकांत जीवन बिताने की कल्पनाओं में डूब जाया करते थे जिस एक घटना ने उन्हें बहुत विचलित किया था वह घटना इस तरह से थी कि श्रीमती अशोक कुमार की मृत्यु के बाद तीसरा दिन था दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने किशोर को बुलाया और खाली आंखें देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा जरा वह गाना तो सुना जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर और, और किशोर ने गाना, गाना शुरू किया उसने देखा कि गाना सुनकर दादा मुनि हैं। फिर उन्होंने किशोर का हाथ कसकर पकड़ लिया वे जाने कहा थे क्या सोच रहे थे किशोर चुप चुके दादामुनि ने तुरंत आदेश दिया गाता रहे। और गाना खत्म होते ही उन्होंने किशोर का हाथ छोड़ा और कहा यह गाना इसी तरह टेप करके मुझे दे देना और तुरंत दूसरे कमरे में चले गए किशोरदास समझ गए वे उनके सामने रोना नहीं चाहते थे यह घटना सुनाते समय किशोर ने मुझसे एक बात कही मुझे कई पुरस्कार मिले हैं लेकिन वह पुरस्कार मुझे कोई नहीं दे सका जो कभी हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी देता है तो कभी सबसे परेशान आदमी यह इनाम है खुशियों भरी एक मुस्कान का इनाम संगीत एक ऐसी ताकत है जो इंसान के सब भेदभावों को भुलाकर उन्हें एक कर देती है सुख दुख तो अमीर गरीब छोटे बड़े सभी पर एक समान आते हैं बेचैनी के क्षणों में जब कोई अपने दिल की भावनाओं की छाया मेरे गाय किसी गाने में पा जाता है और सुख या दुख किसी भी मौके पर उसे गुनगुनाकर अपना जी हल्का करके भावनाओं में बहता मुस्कुरा उठता है तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर नियामत मुझे मिल गई है वही क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का क्षण होता है जो मुझे, जो मुझे लगातार गाने, गाने की, की हिम्मत दिए जाता है, है। लेकिन, लेकिन फिल्म उद्योग के काम की, काम की दशाएं तथा फिल्मी गीत जिस स्तर पर आ गए हैं, उनसे मैं बहुत दुखी हुई सफलता असफलता पैसा, पैसा प्यार जिंदगी मौत सभी कुछ देखा किशोर कुमार ने इसलिए एक बार जब मैंने उनसे पूछा इतना सब देख लेने के बाद भगवान पर आपकी आस्था बढ़ी है या कम हुई है उन्होंने जो जवाब दिया था उसमें उनका पूरा जीवन का दृष्टिकोण उभर आया था उन्होंने कहा था भगवान शब्द तो इंसान का गढ़ा हुआ है किसी कल्पित भगवान पर मेरी श्रद्धा नहीं होती जो मुझे दिखता नहीं उसे मैं मानू कैसे हाँ उस पर मेरा विश्वास जमता है जिसे मैं खुद देखता हूँ यह धरती यहाँ आसमान यहाँ सूरज और ये चांद सितारे आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है ये जिंदगी किशोर कुमार को जवाब सोचना नहीं पड़ा था इस जिंदगी से खूबसूरत और कोई चीज नहीं मैं यह नहीं मानता कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग या नर्क मिलेगा जो कुछ है वह यही है अच्छे बुरे हर कर्म का फल यही मिल जाता है ईमानदारी से हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए इसी में खुश रहना चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जरिए दिन दुखियों की जितनी सेवा हो सके मैं करूँ इसके अलावा जिंदगी में मेरी और कोई चाह बाकी नहीं है अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की स्मृति में विनोद तिवारी का आलेख जहाँ नहीं चहना वहाँ नहीं रहना वाचक स्वर भारती मरीम मरी।